संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्र संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी बादल बिजली और बारिश आप सोच रहे होंगे कि ये किसी फिल्म की कहानी के नाम तो नहीं है नहीं नहीं ये किसी ये फिल्म की कहानी नहीं है, है और न ही किसी छवि ग्रह के नाम है मैं तो उस बादल बिजली और बारिश, बारिश की बात कर, कर रही हूँ जिसका सामना हमें हमेशा करना पड़ता, पड़ता है चाहे मौसम कोई भी हो अचानक करवट बदलता है बिजली कड़कती है बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है आज मौसम में मौसम आ जाते हैं आओ आज हम इन तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें रविवार का दिन यानी मौज मस्ती और छुट्टी का दिन एक एक-एक आकाश में बादल घिराया सूरज बादलों में छिप गया चारों ओर घना अंधकार छा गया भरी दोपहर थी उसके बावजूद ऐसा, ऐसा लग रहा, लग रहा था मानो, मानो शाम, शाम हो गई गयी अंशुल घर के अहाते में ही था हा, हा, कि माँ ने तो आवाज लगाई अंशुल अंदर आ जाओ।, जाओ। अभी बारिश शुरू हो जाएगी देखो देखो, देखो तो कैसे काले बादल घिराए हैं इतने में ही बौछारे शुरू हो गई छोटी छोटी बूंदों ने बड़ी बूंदों का रूप ले लिया थोड़ी देर में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, साथ ही आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी ऐसी तेज आवाज़ मानो आकाश अभी फट पड़ेगा। आकाश में खुली आंखों से देखना मुश्किल हो गया कुछ देर पहले जो खुला आकाश था अब वही पानी का प्रपात बना हुआ था बिजली का चमकना ऐसा लग रहा था मानो आकाश में हजारों वोल्ट के अनेक बल्ब एक साथ जल उठे हुए साथ ही बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट मानो आकाश फटकर अभी धरती पर गिर पड़ेगा ये सब देखना अच्छा भी लग रहा था और भयभीत भी कर रहा था पिताजी भी बदले मौसम का नजारा देखने के लिए खिड़की, खिड़की के पास, पास आकर खड़े हो गए खिड़की, खिड़की के बाहर हाथ, हाथ निकालकर वे, वे बारिश, बारिश का मजा लेने लगे। उन्हें ऐसा, ऐसा करते देख मेरी, मेरी भी हिम्मत, हिम्मत बढ़ गई मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया बारिश की बूंदे हथेली पर सहेजने के लिए हाथ बाहर निकाला ही था कि जोर से बिजली कड़ और मैं भीतर तक कांप गया। पिताजी ने हसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा मैंने पापा से पूछा पापा आकाश में बिजली कैसे चमकती है पिताजी बोले अंशुल तुम जरा अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ो तो भला अंशुल ने वैसा ही किया उसकी दोनों हथेलिया गर्म हो गयी पिताजी ने समझाया हथेली घिसने से घर्षण हुआ और एक प्रकार की बिजली पैदा हुआ आकाश में बादल हैं। वे वैसे तो रुई के फाहे की तरह नरम हैं। ऊपर हवा भी है ऐसे में हवा के साथ दौड़ते भागते बादल एक दूसरे से टकराते हैं जिस तरह से तुम्हारी हथेली के घर्षण से गर्माहट के साथ बिजली उत्पन्न हुई उसी तरह बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है बिजली की बात होते ही घर की बिजली गुल हो गयी तब माँ ने माचिस ली और, और उसमें से दिया सलाई निकाल कर, उसे, उसे माचिस से लगे, लगे फॉस्फोरस वाली जगह पर रगड़ा जिससे दिया, दिया सलाई जल उठी माँ ने उससे मोमबत्ती जला लिया इस पर पिताजी ने अंशुल को फिर बताया कि अभी तुमने देखा तुम्हारी माँ ने किस तरह माचिस की तिली को रगड़कर आग जलाई ठीक इसी तरह जब बादल आपस में रगड़ खाते है तब, तब उससे बिजली उत्पन्न उत्पन होती है तब अंशुल ने कहा पिताजी क्या यह बिजली जमीन तक आ पाती है क्या यह हमारे घर के भीतर भी आ सकती है हाँ कई बार यह हमारे घर के भीतर तक आ जाती है पिताजी ने कहा अब अंशुल तुम सुनो कि किस तरह से इस बिजली से बचा जाए माँ पिताजी ने अंशुल को मोमबत्ती की रोशनी में अपने पास बिठा लिया पिताजी ने बताया यह बिजली बहुत ही भयानक चीज है यदि यह जमीन पर उतर जाए तो वहाँ एक गहरा गड्ढा हो जाता है यदि यह किसी मकान या पेड़ पर गिरे तो उसे जलाकर राख में बदल देती है तो पिताजी इस भयानक बिजली से कैसे बचा जाए हाँ मेरे बच्चे मैं तुम्हें यही बताने चाह रहा हूँ सुनो यदि इस तरह का मौसम हो और हम कहीं बाहर हों, तो रास्ते से अलग हटकर पास के किसी मकान में चले जाना चाहिए शहर के घर इसीलिए सुरक्षित हैं, क्योंकि इसमें लोहे की सामग्री इस्तेमाल में लाई जाती है इन लोहे के माध्यम से बिजली जमीन में चली जाती है यदि भारी तूफान आ रहा हो और बारिश के साथ बिजली भी चमक रही हो तो इस स्थिति में नाव से नदी या तालाब पार नहीं करना चाहिए ये खतरनाक हो सकता है तैरकर नदी नाला या तालाब पार करना तो बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है किसी प्रकार की लोहे की जाली या रेलिंग के पास भी खड़े नहीं होना चाहिए किसी पेड़ के नीचे या खेत में भी खड़े नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बारिश हो रही हो तो हमें घर पर ही रहना चाहिए अंशुल ने पूछा हाँ बेटे अब तो तुम तो तो तो तो इस बादल बिजली और बारिश के बारे में बहुत कुछ जान गए ये सब जानकारियाँ तुम कल शाला में अपने दोस्तों को बता सकते हो और इस तरह से अंशुल को माँ पिताजी से एक नई जानकारी मिली वो खुश था बहुत खुश